मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुन सह वीर कर्वा वही तेजस्वी तमस्तु मिवे ओ शांति शांति शांति सभी को साधारण नमस्ते आइए भगवान की कृपा से अब हम जो है शुरू कर रहे हैं साथ पिछले पाठ में यदि कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं या किसी भी प्रकार के कोई विचार देना हो वो भी आप दे सकते हैं किसी तरह की शंका है अच्छा अच्छा तो हमने स्वर कितने प्रकार का बताया था गुण के आधार पर सात गुण के आधार पर सात स्वरा स्वर का मतलब वह वा, वावेल नहीं लेंगे स्वर मतलब यही सात प्रकार के जो स्वर है उदात उदात पर, अनुदात अनुदात स्वरित स्वरित स्वरित य उदात और श्रुति सात प्रकार के जो स्वर है इसका बोलने में जो लोच आता है ये इसी पर उन्होंने बो, बद, बोला था ना वासुदेवन जी की जो है संगीत के साथ ये तो संगीत के साथ जोड़ सकते हैं परंतु सारे गिशा इसका मतलब नहीं है जी उसके साथ उसमें सारे ग पध निशा में ये स्वर आता है क्योंकि उसमें लोच है न जी तो उतार चढ़ाव इत्यादि है तो इस पर जो है चर्चा चल रही थी और हमने बताया था कि जो ये उदात्त है उदात्त की व्याख्या चल रही थी इसी की चल रही थी ना जी तो महर्षि पतंजलि जी ने उदात के संबंध में बताया है कि उदात्त किसे कहते हैं उदात्त किस का नाम है तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं आयामो दारुण्य मणुता मणुता खश्येती उच्च करानी शब्द से ये महावाश्य का वाक्य है आयामो दारुण्य मनुता खश्येती उच्च करानी शब्द से आया मो का पदछेद करेंगे इस वाक्य का ये वार्तिक है समझ लीजिए या महर्षि प्रसन्न जी का वाक्य है वाक्य तो वार्तिक ही होता है तो आया मो दारुण्यम अनुता खस्य पदछेद कीजिए आयाम दारुण्यम अनुता खस्य खस्यच्चकरणी शब्द शब्दस्य पद छेद हो गया आयाम प्रथमा विभक्ति एक है दारुण्यम प्रथमा व्यक्ति एक नपुंसकलिंग अणुता प्रथमा विभक्ति एक है स्त्रीलिंग खस्य ष्टी व्यक्ति एक वचन है उच्च ही अव्यपद है उच्च ही एक साथ है उच्च कराणी बहुवचन है उच्च अव्यपद है कराणी जो है बहुवचन है शब्द से षीयचन है तो आयामह आयामह का मतलब होता है गात्रा नाम निग्रह शरीर का निग्रह शरीर का सक्त होना जो संपूर्ण शरीर है उस सम्पूर्ण शरीर का निग्रह होना दबसा जाना सख्त हो जाना ये आयामह का अर्थ है तो इसका मतलब यह हुआ कि शब्द का जो उच्च ही कराणी है शब्द का जो उदात्त है अर्थात शब्द का मतलब यहां पर अच लेंगे अच जो है अच जो स्वर वर्ण है उस स्वर वर्ण का जो उदात्त गुण है वह यह है कि जिस का उच्चारण जिसको उच्चारण करने में शरीर में जो है क्या हो कड़ापन आ जाए कड़ा हो जाए सख्त हो जाए ऐसे ही अनुता दारुण्यम स्वर से दारुणता स्वर में रुक्षता पैदा हो जाए स्वर में रुक्षता पैदा हो जाए रूखापन आ जाए कठोरता आ जाए और अणुता खस्य मैंने खस अनुता कंठस्य खस कंठस्य और कंठ का जो अणुता है कंठ में जो सिकुड़ता मान कंठ जो सिकुड़ जाए कंठ जो दब जाए अनुकते छोटे को अनुता मैंने छोटे का होना अनु भाव कर्मायती अनुता तो कंठ के छोटे का होना अर्थात कंठ का सिकुड़ना कंठ का संकोच होना ये हो गया अनुता का शिकार थो इसको यदि पूरा सजा करके बोले तो कहेंगे उदात्त उसको कहते हैं जिसमें शरीर में कड़ापन आ जाए स्वर में रूखापन आ जाए और कंठ सिकुड़ जाए उसको उदात्त कहते हैं तो बोलते समय स्वर में रुक्षता आ जाएगी परंतु जब हम जाप कर रहे हैं जाप की भी बाप चली जाप, चल जाप क्रे है जाप करते समय भी या आप देख सकते हैं सोच सकते हैं हर व्यक्ति के जीवन मे होता है यदि चिका विचार तु विचारते समय की एर ढीला एदम् शरीर शान्त बो नी है मुखे मन से विचार हि रै न्तु मनसे विचारते का हता शरीर विचारि औ शरीर मेद की कडा होताोते है, एक है में हो जाता है वा मन, मन मे उत्साह आजाता है वह मन में मनमे तीके कुक्षता आजाती हैस शब्द मे तु ने का अभिप्राय है कि यहां पर केवल जोर से बोलने का नाम उदात नहीं है वह भी उदात है यदि हम जोर से बोलते हैं उसमें स्वर में कठोरपना जाती है मतलब स्वर में कठोरता आ जाती है और शरीर कड़ा हो जाता है तो वह तो उदात्त है ही वह उदात स्वर से तो बोला ही जाता है परंतु यदि मन में भी यदि नहीं भी नही बोते सो सकलिकाज्ञुख समसु बोले किं हमे सस्वर सस्वर आप और सस्वर कब् स्व विज्ञान को जागे दूसीत मीनिङ्ग तो यदि वा भाव भावना चे मन के अस्तु उत्साहे या मन के अति चे शरीर मे शान्ति चाय लीलापन इत्यादि वा न बस् वैसे ही व्यक्ति जाप करते जाता है ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय नम शिवाय उसे कोई लाभ नहीं इसलिए योगदर्शन में कहा कि तपस्त पदर्थ भावनम हम उस परमात्मा का जो जप करें उस तत्व मैंने ओम वहां पर ओम क्योंकि ऊपर कहा है तत्व प्रणव उस परमात्मा का नाम जो है मुख्य नाम जो है प्रणब है अर्थात ओम है प्रणब का अर्थ है ओम तो उस परमात्मा का मुख्य नाम ओम है तद् जपस्त उस ओम का हमें जप कर्ना चा अर्थ भावनम अर्थी भावना के सहित। तो हमें कहने का अभिप्राय है कि उच्चैर उदात्त का अर्थ हम केवल ये नहीं कर सकते, के जोर बोलने का नाम उदात्त है. मन में भी जोर जो जो है मन मे जो मनरूप वाणी मे जोरी जो वा उदात् का परिचय देता है और इसी बात को महर्षि पाणिनी जी जो वृद्ध पाठ है जो की महर्षि जो हमारे से जी बहुत बड़े प्रकांड व्याकरण हुए विद्वान हुए हैं वर्तमान समय में जितने भी विद्वान हैं उनके ऋण से कभी नहीं हो सकते उन्होंने जो संस्कृत समाज को दिया है वाते जै महर्षि दयानन्द को जो मिला उनको जीर्णील अवस्था में मिला उसको उसको ठीक तरीके से करके विचार करके फिर उसको जो अपने विचारोपकारी सभाना छाया और तरी उद्धार किया. ऐसे ही अपने समय में धीरे मीमांस जी ने जो है महर्ष जान जी के ही शिष्य है उन्होंने बहुत ही परिश्रम से महाभारत के ऊपर भी उन्होंने जो है व्याख्या लिखी है दो अध्याय तक और और भी बहुत सारे संस्कृत साहित्य का इतिहास संस्कृत व्याकरण का आप सोच सकते हैं की धृष्टि जी की क्या बुद्धि थी शरीर से वो पंगु थे पैर से लंगड़े थे शरीर पूरा टेहरा था आस्था वक्र की तरह समझ लीजिए और उन्होंने जो अष्टाध्याय के सूत्र से इ क्या स्थिति लघु पाठ महाजन वृद्ध पाठ कोहो पाणिनीजी का और अन्य आचार्य का भी उ वृद्ध पाठ मे महर्षि पाणिनि जी का वृद्ध पाठ है इसमें आठवां अध्यायी आठवां जो प्रकरण है उस आठवां प्रकरण के इक्कीसवां जो सूत्र है 21, उसमें उदात्त की परिभाषा दे रहे हैं महर्षि पाणिनी जी उदात्त किसको कहते हैं तो बोलते हैं तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्न तीव्रो भवती तदा निग्रह कंठबिल तम आचक्षते। उसको आचारे उदात तम तम उसको उदत्तम मन उदात्त आचक्षते मन आचार्य आचार्य लोग कहते हैं तो किसको उदात कहते हैं तो ये पूरे स्वर विज्ञान की बात कर रहे हैं वो पूरा जब उसको पढ़ेंगे हम पढ़ाएंगे ही आपको साथ साथ इसको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें भी यह स्वर विज्ञान कैसे कैसे वर्ण की उत्पत्ति होती है जो की आपने आत्मा बुद्धिया समेत इत्यादि आपने पढ़ लिया हुआ है तो बोल रहे की देखो जब वो वर्णों के उच्चारण करने में तत्र माने उसमें वहां के में। बोलते के में, हा वर्णो उच्चारण मे बोते कि वर्णो मे यदा मन्य सर्वाङ्गारणे है जी अङ्गाङ्ग् है अङ्गाङ्ग् है जो कोशिश है यत्न तीव्र होता है जब तेज होता है अधिक होता है यह प्रयत्न तब क्या है उस समय गात्रा नाम निग्रह शरीर का निग्रह हो जाता है इसलिए आया का है गात्रा नाम निग्रह हमने जो आया मह का अर्थ गात्रा नाम निग्रह कहा इसी के आधार पर कहा कि शरीर में कड़ापन आ जाता है शरीर का निरोध हो जाता है शरीर का जो अंग और उपांग है इसका निरोध हो जाता है अर्थात दब सा जाता है अर्थात सानी यानी संपूर्ण शरीर जो है सख्त हो जाता है और फिर बोलते हैं कंठ बिलस से चाल पत्वम और कंठ का जो बिल है कंठ का बिल का मतलब हुआ स्वर यंत्र रूपी जो मुख है स्वर यंत्र रूपी जो मुख है उस मुख का जो है अल्पत्व उसका जो विस्तार है वह कम हो जाता है वह सिकुड़ जाता है जिसको न्यूनी भवती उसका जो आयाम उसका जो विस्तार है वह कम हो जाता है न्यून हो जाता है इसी को महाभासकर कहते हैं कि दारुण्यम अनुता सॉरी अनुता खस्य खस अनुता अनुता मान समृद्धता कंठ की जो समृद्धता है कंठ का जो सिकुड़ना है कंठ का जो समृत होना है कंठ का जो न्यून होना है, कम होना है उसको उन्होंने कहा है अनुता खस्य तो इसी को महर्षि पाणिनी जी भगवान पाणिनी जी कहते हैं कंठ बिल से चल्पत्व कंठ जो बिल है उसका जो अल्पत्व हो जाता है कंठ बिल जो है उसका जो विस्तार कम हो जाता है और फिर बोल रहे स्वरस्य च और स्वर का क्या होता है स्वर मन ध्वनि स्वरस्य वायु तीव्र गति वायु की जो तीव्र गति होती है जब प्रयत्न होगा तीव्र गति होगा तो वायु की जो तीव्र गति होती है वायु जो भीतर से जो निकलता है तो वायु में जब तीव्र गति होती है तो गति तीव्र गति होने से ध्वनि में रुक्षता पैदा हो जाती स्वर सेम भवती वायु के तीव्र गति होने के कारण स्वर में रुक्षता पैदा हो जाता है तो इस तरीके का जो ये सब कार्य होता है तब उसको अर्थात शरीर जो सख्त हुआ कंठ का जो सिकुड़ गया उसका विस्तार जो न्यून हो गया और वायु के गति तीब्र गति होने के कारण जो स्वर में रुक्षता पैदा हुआ उसको उदात्त कहते हैं क्योंकि गुण है इस प्रकार का जो गुण है इस गुण को कहा जाता है और इस गुण से युक्त जो अच होता है उसको उदात्त अच तो ये मौन में भी हो सकता है और ये बोल करके भी हैर बोलकरी है इस सूत्र को महर्षि पाणनी जी भगवान पाणनी जी के सूत्रों को जो वर्ण उच्चारण शिक्षा के सूत्र को ध्यान में रख करके और महाभाष्य ने जो लिखा है उसको रख करके हमें उच्च की व्याख्या करनी चाहिए केवल मात्र उच्च का शब्दार्थ मात्र शब्दार्थ पर तो सब कुछ टीका ही हुआ है परंतु सब जगह शब्दार्थ ही काम नहीं करता शब्दार्थ पर ही आगे भावार्थ है यदि नहीं आता, तो भावार्थ नहीं न सकता शब्दार भावार्थ न सकते हमें शब्द, का जो जानना जरूरी है। और शब्द का अर्थ जान जीर शब्द का अर्थ केवल मात्र उच्चिमान्य जोरीता शब्द का अर्थ तीन प्रकारे जान जी हे समझने का प्रयास करना चाहिए। वह तीन प्रकार का अर्थ है एक अर्थ का नाम है वाच्यार्थ दूसरा जो है दूसरा तरीके का जो अर्थ है शब्द का जिसको कहते हैं लक्ष्यार्थ और तीसरा जो अर्थ है शब्द का उसको कहते हैं व्यंग्यार्थ तीन प्रकार के अर्थ हो गए हमने कहा वाच्यार्थ तो वाच्यार्थ हम जैसे वाच्यार्थ सीधे हुआ कि हमने शब्द बोला उस शब्द का जो सीधे अर्थ निकला हमने नीधे अनन्त प्रतीक तो प्रतीक कहने से सीधे शब्द जिमे बुद्धि जा लगानी नैट केट मीन् बिल्ली तु इस्म बुद्धि नगानी बे तु कैट मने बिल्ली डॉग माने कुत्ता एलिफेंट मने हाथी तो ये जो कैट डॉग एलिफेंट इसका जो हम मीनिंग दूसरे भाषा में करते हैं जो हम अर्थ कैट कहां और सीधे जो अर्थ आया सामने तो वह इसको कहते हैं वाच्य शब्द का अर्थ के साथ जब वाच्य वाचक संबंध होता है वाच्य वाचक संबंध से जब शब्द अर्थ को कहता है तो वह अर्थ वाच्यार्थ हो जाता है और वह शब्द जो है वाचक हो जाता है तो वाचक और वाच्य वाच्य अर्थ वाचक शब्द तो शब्द भी हो गया तीन प्रकार का अर्थ भी हो गया तीन प्रकार का उसमें से एक जो अर्थ हुआ जिसका नाम है पहला अर्थ है वाच्य वाच्यार्थ पर ही आगे लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ निर्भर है और वह वाचक शब्द हो गया और वाचक शब्द हि व्यञ्जकी शब्द अलग अलग अल शब्द शब्द हम वाचक रूप में जब तो हो जाएगा। यदि लक्षक कूपे के प्रयोग केगे तु वक्षक शब्द और व्यञ्जक कूपे प्रयोगे तु व्यञ्जक शब्द शब्द से जो सीधे अर्थ का बोध होता है उसको कहते हैं वाच्यार्थ दूसरा है लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ का जो मतलब होता है शब्द वही रहता है परंतु जब वह शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ जिसके लिए हम प्रयोग करना चाह रहे हैं उस अर्थ को नहीं दे रहा है तब उसमें जो है हमें बुद्धि का बुद्धि का व्यायाम करना होता है बुद्धि का प्रयोग करना होता है जैसे हमने कहा कि गंगा याम घोष ऐसा प्रयोग किया या, या कहा मंचा क्रोशंथी अहम ब्रह्मास्मी यह सब वाक्य अहम ब्रह्मास्मी मंचा क्रोशंती और गंगायाम घोष तो अहम ब्रह्मास्मी मंचा क्रोशंती तो अहम ब्रह्माष्टमी का वाच्यार्थ हुआ मैं ब्रह्म हूं गंगायाम घोष का वाच्यार्थ हुआ गंगा में झोपड़ी है और ऐसे ही मंचा क्रोशंती का अर्थ हुआ मचान पुकारता है पुकारता है स्टेज इज कॉलिंग hmm. मचान पुकारता का अर्थ हुआ पुकारता है कौन लोग स्टेज कॉल्स या स्टेज इज कॉलिंग ऑम ब्रह्माष्टमी का अर्थ हुआ कि आई एम गॉड और गंगायाम घोषक अर्थ हुआ हट इज इन द गंगा यह वाच्यार्थ है अच्छा जी अब जब देख रहे हैं कि वाच्यार्थ जो है गंगा में झोपड़ी हट द हट इज इन द गंगा तो झोपड़ी किसको कहते हैं जी झोपड़ी तो हुआ जो फूस का जो छोटा सा बना हुआ रहता है उसका नाम है झोपड़ी तो अब यहां पर बुद्धि का व्यायाम करना होता है कि गंगा में झोपड़ी भाई गंगा तो कहते हैं धारा प्रवाह जो गंगा का जो पानी है जो बह बह रही है धारा प्रवाह जो जल है उसका नाम गंगा है उस गंगा में झोपड़ी कैसे हो सकता यदि गंगा में झोपड़ी हो तो बा करके चला जाएगा कहा हुआ झोपड़ी रहेगा कहाँ वो ही नहीं सकता झोपड़ी उसमें तो जब वाचार्थ मन वह शब्द जिसके लिए मैंने गंगा में झोपड़ी ये वास्तव में ये अर्थ नहीं है झोपड़ी में झोपड़ी गंगा प्रवाह में नहीं हो सकता तब वहां पर बुद्धि से कहते ओहोहो यहां पर गंगायाम घोषह का अर्थ गंगा में झोपड़ी नहीं है यहां पर है कि गंगायाम तटे घोष गंगा में झोपड़ी हो नहीं सकता इसका मतलब कि गंगा और बगल में है झोपड़ी गंगा के किनारे में है झोपड़ी तब करके ओहो गंगा याम का अर्थ है गंगा तटे घोष गंगा के किनारे में झोपड़ी है इस अर्थ में लक्षण कर दिया यह हो गया लक्ष्यार्थ ऐसे मंचा क्रोशंती स्टेज इज कॉलिंग स्टेज कॉल्स स्टेज पुकार रहा है तो स्टेज तो जड़ वस्तु है स्टेज कैसे पुकार सकता है स्टेज तो नहीं पुकार सकता इसीलिए फिर क्या होगा ओहो स्टेज पुकार रहा का मतलब है कि स्टेज पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वह भाषण दे रहा है पर बैठा हुआ जो व्यक्ति वह किसी को बुला रहा है तो वहां पर मंचा क्रोशंती का अर्थ है कि मंचस्था मनुष्य क्रोशंती मंचस्थ जो मनुष्य है वह क्रोश कर रहा है वह बुला रहा है वह भाषण दे रहा है वह लेक्चर दे रहा है यह इसका अर्थ है तो जब वह जहां पर वाच्यार्थ नहीं हो पाता वाच्यार्थ से अर्थ ठीक तरीके से जब नहीं, नहीं निकल पाता है तब वहां पर लक्षार्थ करते हैं तो मंचा का अथवा मंचस्था क्रोशन थी मंचस्था मनुष्य क्रोशन ऐसे कि अहम ब्रह्माष्टमी अहम ब्रह्माष्टमी का आई एम गॉड अहम ब्रह्माष्टमी का अर्थ है कि आई एम गॉड मैं गॉड हूं तो अब मैं गॉड हूं तो फिर हम जब देखते हैं कि क्या मैं मे तो कि गोड जो है तो उसको ही कहते है जिके पा यत् किञ्चित् लङ्क शं, मने शङ्का पङ्क कलङ्क लेश मात्री जहाख न हो यत् किञ्चित् लश मात्री जिमे दुख न होस न यत् किञ्चित् लेश मात्र बहु क तु बा छोड़ दीय ब्रह्म की व्याख्या यही है ब्रह्म उसी का नाम है यदि जिसको दुख हो उसको ब्रह्म कहते हैं तो वैसे ब्रह्म से हमें क्या लेना देना जिसके पास दुख है उस ब्रह्म के पास से हमें क्या लेना देना हमें यदि जरूरी है कि हमें किसी से धन लेना है पैसे की हमें आवश्यकता है और यदि मान लि जिके पाकपति अरबपति मिलेगागेनान्तु गी है दरि का मा धन्या मिर बनाता है जिकोता मा वी जाता जिके पाता है पास यदि दुख जिसके पास हो वी ब्रह्म है तो हम तु दुखी है, तो हम फिर कैसे तो उसी का नाम है जिसके पास यत इसकंचित लेश मात्र भी दुख नहीं है ब्रह्म उसी का नाम है जो हर जग है ब्रह्म उ हता है, जो हर कुछ जानता है। सब कुछ जानता है तो वह परमा उसका नाम परमात्मा है अब हम घटाते हैं अपने में कि भाई क्या हम सब कुछ जानते हैं हम क्या योगी बन जाते हैं तब भी हम सब कुछ जानते हैं हम सब कुछ नहीं जानते हमारे पास दुख की भरमार है तो संसार में जो भी जन्म लिया है महर्षि पतंजलि जी कहते हैं जिन्होंने मह, क्या बोलते हैं व्या, व्याकरण महावास जिन्होंने लिखा अष्टाध्याय के ऊपर व्याख्या लिखी और वह जो योग दर्शन की व्याख्या लिखते हैं योग दर्शन का सूत्र लिखते हैं तो कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाक सॉरी परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधा चुख में व सर्वम ऐसा कहते है कि परिणाम ताप संस्कार गुण मन चार प्रकार के जो दुख है परिणाम ताप संस्कार और गुणवृत्ति अविरोध गुण वृत्तिया विरोध बोलते परिणाम विरोध चार प्रकार के जो दुख हैं वह संसार में जो भी जन्म लिया है चाहे वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो और बड़े से बड़े योगी क्यों न हो जाए उन सबके पास चार प्रकार का दुख है ही जिसने जन्म लिया उसके अंदर चार प्रकार का दुख है ही इस इस से कभी नहीं सकता तो जब इस तरीके की बात है तो और परमात्मा उसी का नाम है, जो उसके पास दुख नहीं हो। उसका नाम है जिसके किञ्चित् पा अविद्यास्मिता राग देश अभिनिवेश क्लेश हि नही भगवान् उ कर्म शुक्ल और अशुक्ल कुशल और अकुशल कर्म भगवशल अकुशल कर्म काणमो जन्म आयु भोग है उससे परे हो, तो और उसी का, नाम, तो उसी का, नाम है, उसी का नाम है जो उसकी अर्थात कुशल अकुशल जो कर्म किया उसका जो रिजल्ट निकला जन्म आयु भोग उस जन्म आयु भोग से जो वासना बनती है जो संस्कार बनता है उस संस्कार से भी जो परे हो उसका नाम ईश्वर है उसी का नाम गौड है उसी का नाम परमात्मा है तो जब क्लेश कर्म विपा काशे रप पुरुष विशेष ईश्वर त्यादी पर जब वेद में जब सरगा परमात्मा भ्या। का जो स्वरूप है तो हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं जी परंतु लिखा तो है वाक्य तो है अहम ब्रह्मास्मी तब वहां पर कहते ओह हो यहां पर यह है कि हम् ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं तो इसका मतलब है कि योगी जब करते करते करते करते अपने जीवन में परमात्मा के को अधिक से अधिक जब ले आता है उसके बाद जब परमात्मा बमात्माणश बन जाता हैन गुणो धारण कर तब कहता अहम ब्रह्मास्मी ब्रह्मस्थोस्मी न्याय अहम ब्रह्मस्थोस्मी मैं ब्रह्म में स्थित हूँ उपासना करता हुआ वो आनंद को लूटता हुआ आनंद का अनुभव करता हुआ आनंद से विभोर होता हुआ कहता की अहम ब्रह्माष्टमी मैं ब्रह्म के सदृश हूं मैं ब्रह्म में स्थित हूं इस प्रकार अहम ब्रह्मास्म अहम ब्रह्म सदृशोस्मी भगवान कृष्ण कह सकते हैं अहम ब्रह्म सदृशोस्मी महर्षि दयानंद जी कह सकते हैं अहम ब्रह्म सदृशोस्मी महर्षि वेद व्यास जी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव इत्यादि कह सकते हैं कि अहम ब्रह्म सदृशोस्मी परन्तु सामान्य व्यक्ति ये नहीं कह सकता की अहम ब्रह्म सदृशोस्मी वैसे अहम ब्रह्मस्थोसमी मैं ब्रह्म में स्थित हूं यदि जो व्यक्ति जान लेता है वह तो सामान्य रूप से कहता ही है परंतु वास्तव में उसी को कहने का अधिकार होता है कि मैं अहम ब्रह्मस्थोश्मी मैं ब्रह्म में स्थित हूं जो वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है समाधि हो जाता है समाधि को प्राप्त कर लेता है तो कहने का अभिप्राय है कि अहम ब्रह्माष्टमी का जब वाच्यार्थ हमें वाच्यार्थ से जो बोध नहीं हो पाया तब जो है उस हम जो है लक्ष्यार्थ करते हैं यह लक्षार्थ हो गया अहम ब्रह्मस्थोस्मी अहम ब्रह्म सदृशोस्मी यह लक्षार्थ हो गया ऐसे ही तीसरा अर्थ होता है व्यंग्यार्थ व्यंग्य अर्थ हुआ अब व्यंग्य अर्थ हुआ अब व्यंग्य व्यंग क्या है जी अब अनंत जी ने हमें फोन किया अनंत जी ने हमें ीन किया आचार्य जी नमस्ते तो आचार्य जी नमस्ते तो इसका तो वाचार्थ आचार्य जी को नमस्ते कर रहे हैं बस इतना ही वाचार्थ के बा इोलने कि आचार्य जी जु, जुडे हुए सब मैं कहने का मौका नहीं दिया हमने कहा कि बस मैं जुड़ रहा हूं। मैं ये नहीं ये कहा कि जुड़ उन्होंने जु जालफा हाकि जिफो मेनेा किं मेव्यानकाया मया अभि पढ़ना है। अभी पढ़ाना है तो देखिए अर्थ वाच्यार्थ हुआ कि मैंने देखा अनंत जी का फोन आया वाच्यार्थ हुआ कि अनंत जी का फोन आया मैंने देखा अनंत जी का फोन आया है वहां पर लिखा गया तो बस अनंत जी का जो फोन जो है यहां पर वो आ गया है लिख गया है बस ये वाच्यार्थ है अब इसका मतलब थोड़े हो गया यदि मान लीजिए इसका वाक्य अब अनंत जी का फोन आया अनंत जी ने कहा नमस्ते तो अनंत जी ने कहा नमस्ते कहा नमस्ते परंतु इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य जी समय हो गया है समय का अतिक्रमण हो गया है समय का उल्लंघन हो गया है आप हम लोग आपका वेट कर रहे हैं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी इसके साथ जुड़ जाइए इतना बड़ा अर्थ निकल गया आचार्य जी नमस्ते क्यों ऐसा क्यों निकल गया क्योंकि नियम है कि हर रविवार को और हर बुधवार को आठ बजे जो है नियम है पठन पाठन का व्याकरण का जो अष्टाध्याय की जो भूमिका है उसके पठन पाठन का तो इसीलिए एक जब नियम रूल्स हो गया एक नियम में जब हम बंध गए हम सब जब बंध गए हैं तो बंध गए उसके बाद नमस्ते का मतलब यह हो गया इतना बड़ा किया चाहे जी समय हो गया आप आ, समय का अतिक्रमण कर गए आपका उल्लंघन कर गए हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आप जुड़ जाइए इसको कहते हैं व्यंग्यार्थ ये वाच्य से बोध नहीं होगा ये व्यंग्यार्थ, कहा जा रहा है कुछ कहा जा रहा है नमस्ते निकल रहा है क्या क्या क्या अर्थ ऐसे ही कल्पना कीजिए एक और उदाहरण एक दो और उदाहरण देता हूं कि कल्पना कीजिए कि सायंकाल गुरकुल है गुरुकुल हम जैसे चलाते हैं गुरुकुल में हमारे ब्रह्मचारी हैं अब जो है ब्रह्मचारी कल्पना कीजिए गौ, गौ गौ को चराने के लिए गए हुए हैं अब जो है उधर से गौ को चराते हुए सायकाल आते हैं और मान लीजिए कि धूल ही धूल जो है आकाश है हमने अन्य ब्रह्मचारी से कहा कि ब्रह्मचारी जी गो धूलि बेला हो गया। ऐसा हमने कहा। हमने कहा कि ब्रह्मचारी सूर्यास्तु अहमचारी सूर्यास् गो धीला मतले पेर हा धोए पेर हा धो ध्यान कले बैठ जो धी बे मेडिटेश किया जाता है महूङ्गा ब्रह्मचारी जी उ ब्रह्ममुहूर्तया उत्था ब्रह्ममुहूर्तया ब्रह्मचारी इत्यादि प्रर्थना के पा इत्यादि शौच इत्यादि शौच इत्यादि स्नान कजे स्न सन्ध्या हव इत्यादि कीज इत बा अर्थ कते है व्यङ्ग्यर्थ उदाहरणर्थ नाय नयिका इन का का का है। इन नायक नायिकाव्यप्रकाश कदाहक औ नायिका है नायक नाय नायिका बाचीतना चते आपना चाते है परन्तु आपलेगे तु बदनामीगी एकी गां मे रते है या आसे गां मे रते है नाय नास मे मिलना चाते बाचीतना चहते है परंतु यदि दिन में बातचीत करेंगे दोपहर में करेंगे आफ्टरनून में करेंगे या दिन में कभी भी करेंगे कोई व्यक्ति देख लेगा बदनामी हो जाएगी बदनामी से डर रहे हर व्यक्ति बदनामी से डरता है तो वह जो है नायक नायिका का कोई ऐसा मौका मिलता है वह किसी संकेत मात्र से कहता है कि हम लोग जो है प्रातः काल चार बजे जो है बगल में जो ये फुलवारी है जंगल है वहां पर मिलेंगे ठीक है हो गया अब उसके पश्चात नायिका जो है ये बोल देती है जिस तरीके से संदेश पहुंचा देती है परंतु उसके बाद संदेश पहुंचाने के पश्चात उसे याद आता है ओह उस समय हमने नायक को मिलने के लिए दिया था परतु उस समय एक तो पंडित जी पुरोहित जी आते हैं हर दिन फूल तोड़ने के लिए पुष्प तोड़ने के लिए आते हैं वो तो हमें देख लेंगे फिर हमारे माता पिता को कह देंगे हमें डांट लगेगी हम मार लगेगा हमें बदनामी होगी तो वह नायिका क्या करती है बुद्धिमती मानी बुद्धिमती है नायिका वो जाती है उसको पता है कि पंडित जी कितने समय फूल तोड़ने के लिए कितने बजे जाते हैं वो उससे पहले जाती है वो जी वहां पर नहा धोकर के इत्यादि करके जो भी है फूल तोड़ने के लिए तोड़ रहे हैं चले गए हैं फुलबारी में वहां पर बगल में जंगल भी है और उसी समय नायिका जो है वह निकलती है और वहां पर जाकर के शौच इत्यादि करके और जो भी है नहाना इत्यादि है क्योंकि उसको दिखाना तो है तो एक करके और वह जो है पण्डितजी मिलिति औरीफलोडतो लो सोचते है परोहित जी सोचते है पी सोचते है कि वो ये बेटि है गां कि हि है और स्ना इत्यादि पवत्र हैल तोडि सहयोग है। बहु बहु बहु बहु धन्यवाद बेटि बहु बहु धन्यवाद बेटि बाचित् -बाचित मे नयिका पण्डितजी निश्चिन्तरने को बा ने निश्चि से फूल तोड़िए डरने की कोई बात नहीं है कुत्ता मर गया शेर ने मार दिया बस ये बोल कि पंडित जी डरिए नहीं निश्चिंत से फूल तोड़िए कुत्ता मर गया बाघ ने मार दिया जब ये दो तीन बार वो रिपीट करती है उसके कान में जब जाता है तो उनसे क्या बोली बेटी बोली की डरने को बा नीता मरगया निश्चिन्त बगले जगल जो बाघो मुत्ता मया है शब्दार पण्डितजी निश्चिन्तरने की कोई बात नही कुत्ता मरगया बाघने मिस क्या हुआ इसे कहना क्या चाह रही है वो कहना उनके कमी को जानती है कि बहुत ही डरते हैं तो वह उनके कमी को देख करके ऐसे वाक का प्रयोग कर रही है परंतु उसका मतलब गलता है कि आप भाग जाइए यहां से चले जाइए और उसको भगा देते हैं भगा देती है और फिर नायक आता है और फिर आपस में मिलते हैं तो कहने का अभिप्राय है कि व्यंग्यार्थ जो होता है वैसे एक शब्द के एक वर्ण पर भी टिका हुआ रहता है वर्ण पर भी व्यंग्यार्थ होता है यदि आपका भी भाव प्रकाश यदि आपको मौका मिला मुझसे पढ़ने का तो आपको समझाएंगे कि वो जो है एक वर्ण के ऊपर भी व्यंग्यार्थ रहता है पूरे शब्द पर भी व्यंग्यार्थ रहता है तो वाच्यार्थ भी दे सकता है व्यंग्यार्थ भी दे सकता है इस तरीके का भी होता है तो कहने का उपाय है कि तीन प्रकार का अर्थ है तो तीन प्रकार का वही शब्द बन जाता है और वह वाच्य अर्थ का वाचक जो शब्द है वह जो वाच्य अर्थ का बोध कराता है वह अभिधा शक्ति से बोध कराता है लक्षक जो वही शब्द बन जाता है तो लक्ष्य जो है लक्षणा शक्ति से लक्ष्य अर्थ का बोध कराता है और व्यंजक जो शब्द है वह व्यंजना शक्ति से व्यंग्य अर्थ का बोध कराता है तो ये तरीका है अर्थों का बोध कराने का हमें शब्दार्थ तो आना ही चाहिए हमें वाच्यार्थ तो आना ही चाहिए वाचार्थ पर ही अन्य शब्द सब, सब कुछ टिका हुआ है परंतु वाच्यार्थ ही बहुत नहीं है वाच्यार्थ के साथ हमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी आना चाहिए अविधा अविधा के साथ लक्षण और व्यंगना शक्ति भी आनी चाहिए तो ऐसे ही उच्च उदात्ता जो है ये उच्च उदात्ता का जो वाच्यार्थ तो है जोर से बोलना उदात्ता है उदा कर् किर बोलना उदात्त है जोर से बोलना उदात्त है जब जेगे तो ठीक है इसमें इसमें क्या है इसमें भी है भी और लक्षार्थ भी है व्यङ्गार्थ भी है लक्षार्थ भी है और भी है। है। है? जोर से बोलना उदात्त है क्याी हम जब व्यक्ति जोर से चिल्लाता है जब जोर से बोलता है तो क्या होता है स्वर में रूखापन आता ही आता है जब जोर से व्यक्ति बोलता है तो क्या होता है शरीर में कड़ापन आता ही आता है तो शरीर में कड़ापन आता ही आता है जोर ए, क्या बोलते है कि जोर से बोलते हैं स्वर में रूखापन आता ही आता है जब जोर से बोलते हैं तो कंठ सिखुड़ता ही सिखुड़ता है तो ये सब तो ये सब तो होता ही होता है इसलिए उच्च का ये सब सब अर्थ हो गया उच्च का ये सब सब व्यंजना जो व्यंग्या ये व्यंग्या सब हो गया क्योंकि कंठ का सिकुड़ना शरीर का कड़ा होना कंठ क्या बोलते हैं कि स्वर कंठ का सिकुड़ना स्वर में रुक्षता पैदा होना और शरीर का सख्त हो जाना ये सब उच्च का अर्थ हो गया ये व्यंग्य हो गया तो सभी को लेकर के ये लग अच्छा दूसरी बात क्या है कि जैसे शरीर में कड़ापन होता है जब जोर से बोलते हैं तब गुस्साते हैं तब आश्चर्य वाला आश्चर्यजनक कोई भी वाक्य प्रकट करते हैं तब यह सब उदात से व्यक्ति बोलता है तो ऐसे ही जब हम वाणी से नहीं बोलते हैं उस समय भी जो मन ही मन जब आश्चर्य रूपी वाक्य प्रकट हो रहा होता है उस समय जब उत्साह का वाक्य प्रकट हो रहा होता है तब भी शरीर कड़ा हो जाता है इस तरीके तरी का हती है वुण आजाता व्यक्ति उदाच्चारणतानुदात् का उच्चारण कर सकता है तब भी व्यक्ति उद्ध का उच्चारण कर सकता है किर्ध ध्वनि सो अध्व ध्वनि निष्पन्न जो अक्ष है उसका नाम उदात है और ऊर्ध्वनि ध्वनि का मतलब क्या हुआ ध्वनि का मतलब यहां पर है जो हम बोलते हैं जैसे मुख से बोल रहे हैं तो मुख से बोल रहे हैं ध्वनि है ऐसे मन से जो विचारते हैं वह भी ध्वनि है इसलिए जो ऊर्ध ध्वनि चाहे वह मानसिक ध्वनि हो मानसिक शब्द हो चाहे वह वाणी से मुख से बोल करके शब्द हो तो वह उस तरीके का जो उस तरीके से जो निष्पन्न अक्ष है उसका नाम उदात है ऐसा बस छोटे से में महर ने इतने बड़े को दे दिया इ अर्थोर्नि से में सभी समाया हुआ है और हो दीक्षित कि उदात्त किम है बोते तालवादिभागेसु तालवादिक याद अभि है तालवादि आ, सभागे सुर्ध भाग निष्पन्न ऐसे ही कुछ होगा उस निष्पन्न उदास क्या करते हैं वो वो ये कहना चाहते हैं कि तालवादी जो स्थान है तालवादी स्थान है सु तालवादी जो स्थान है तालु कंठ मुर्दा इत्यादि उसका उन्होंने समान भाग कर दिया उनको उनको उन्होंने दो भाग कर दिया तालु का जो स्थान है उसको भी दो पाठ में बांट दिया कण्ठ का जो स्थान है उसको भी दो पार्ट में बांट दिया दात का जो स्थिति नास्का पाठ दो पार्ट में बांट दिया भी दो पार्ट भागं बाट देला भागो भाग कि भाग, भाग, भाग हैको ऊर्ध्व आगे वाे भाग का र अध ऐ भट्टोजी दीक्षित नल् स्थाने सुभागेसु ऊर्ध भाग निष्पन्नोच उदात संज तालवादी समान भाग स्थानी ता स्थानों में जो समान भाग वाले जो स्थान है उनमें जो ऊपरले वाले जो भाग है उससे जो निष्पन्न अच्छे उदात्त कहते हैं निचले वाले भाग से जो निष्पन्न है उसको अनुदात्त कहते हैं और दोनों के जो बीच का है वह स्वरित कहते हैं इस तरीके की व्याख्या भट्टोजी दीक्षित ने की है परंतु किस आधार पर की है मुझे नहीं पता हमने आपको क्या बोलते हैं साक्षात जो शिक्षा है उसका हमने सूत्र भी बता दिया महर्षि पतंजलि जी का जो है आयामोदारो नि इसको भी बता दिया अब किस आधार पर वो कह रहे हैं कि सामान्य स्थान बांट दो उसके ऊपर वाले भाग में जो निष्पन्न है वह उदात है अग वाले भाग में निचले वाले भाग में वह अनुदात है तो ये मैं आज तक नहीं उनकी बात समझ पाया वैसे पढ़ाता तो हूँ अभी पढ़ा रहा हूं अभी उसकी व्याख्या हमने बता दिया कि इसका मतलब ये है परंतु वो मेरी बुद्धि में आज तक नहीं घुसी है कि वह किस आधार पर कह रहे हैं यदि आप लोगों को या वासुदेवन जी है वासुदेवन जी सिद्धांत कौम पढ़ते हैं जिनसे सिद्धांत कौमदी पढ़ते हैं उनसे ये वो प्रश्न करे वासुदेवन जी की ऐसा क्यों क्योंकि उदात अनुदात स्वरित तो ये गुण है और ये गुण तो वाणी में लोच लाएगा वाणी में ये करेगा ये वाणी की प्रक्रिया है तो उस वाणी की प्रक्रिया में ये तालू में ऊपरले भाग में से निचले भाग से कंठ में ऊपरले भाग से निचले भाग से ये है क्या मामला तो अपने जिनसे पढ़ते हैं उनसे अवश्य पूछे या जहां पर भी यदि आप लोग को मिले इस पर अवश्य में इसकी चर्चा किया जाए हमें जो आया मैं आपको बताया तो उच्च उच्च उदाता का मतलब आप लोग समझ गए जी जी जी किसी को शंका है किसी को यदि कोई शंका है नहीं जी नहीं है चलिए ठीक है अब समय हो गया है और का हमने पूरी से उदात्तक कुरी अत्यन्त व्याख्याचारेगा औरी यदि मिले हे यदि अद्वन् हो यदि विस्तृत व्याख्या सके तु वहा पर भी, ये ये भी, पर पर उनसे भी चर्चा कजेगा और यदिको जो कुछा आये बता प्रयास केगे ये मेदनता हो यन्त्र पाठ कते है हा चलिए जी को को जु हुए प्रती जडे है प्रती कुलीपी रावल्लाजी आनन्द जुडे वासुदे जुडे हैे तु यदि सुनेको पता लिया मन्त्रपाठ पूर्णमिद पूर्ण से पूर्णमादाय वशिष्य शांति शांति चलिए नमस्ते नमस्ते नमस्ते आचार्य जी बोलिए बोलिए प्रश्न है रुकी इसको मैं पहले बंद करता हूं फिर प्रश्न कीजिएगा ये प्रश्न इसके बारे में नहीं आपने आज बीच में बोला ना वो वर्ड ह बीच मो जा हा जाति आयु भोग पतञ्जलि जी काति का आयु भोगा क्रिया योग, क्रिया क्रियाग समथिङ्गी कु मि व्याख्या मतलब तो सूत्र फिर देखना पड़ेगा क्लेश कर्म विपा का ईश्वर जो है उसमें ईश्वर का लक्षण किया कि ईश्वर कि कि को प्राप्त करने का कोई और उपाय है एक तो उपाय बताया कि असंप्रज्ञात समाधि है जो असंप्रज्ञांत समाधि से ईश्वर को प्राप्त किया जाता है फिर बोल रहे हैं कि दूसरा भी कोई उपाय है कि वह समाधि को समाधि जब लगाएंगे तभी भगवान की प्राप्ति होगी तो बता रहे हैं कि दूसरा भी उपाय है तो उसने कहा ईश्वर प्रणिधाना दोलते हैं कि ईश्वर के भक्ति प्रणिधान माने भक्ति समर्पण तो बोलते हैं कि दूसरा उपाय है ईश्वर को प्राप्त करने का ईश्वर प्रणिधान ईश्वर के प्रति समर्पण ईश्वर भक्ति तो बोल रहे हैं कि भाई ईश्वर के प्रति जो भक्ति करनी है तो वह ईश्वर क्या है किस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है किस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है इस किस ईश्वर के प्रति समर्पण करना है तो उसी पर आगे सूत्र लिखे महर्षि पतन जी की क्लेश उस ईश्वर की भक्ति करो जो क्लेश कर्म विपाक क्लेश कर्म विपाक क्लेश हुआ अविद्या राग बेष अवनिवेश कर्म हो गया कुशल और अकुशल कर्म उस कुशल और अकुशल कर्म का परिणाम है विपाक जिसको कहते हैं फल उसका फल है विपाक और विपाक का नाम है फल फल क्या है तो अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम है जाति आयु भोग जन्म आयु भोग उसी के आधार पर हमें जाति मिलती है अर्थात मनुष्य जाति मिलती है पशु जाति मिलती है ये सब जाति मिलती है मान जन्म जिसको कहते हैं जन्म और उसी के आधार पर आयु भी मिलती है कुत्ते का वर्ष जो है चौदह वर्ष है तेरह वर्ष है मनुष्य का वर्ष सौ वर्ष है एवरेज ऐसे ही कछुआ का वर्ष तीन वर्ष है तो ये तो जन्म भी आयु भी और भोग भी उसी तरीके का भोग मिलता है हम यदि कुछ ऐसा अकुशल कर्म किए जिसके कारण बाघ मिल गया और उसका भोग मिल गया कि वह जो है किसी को मार करके खाओ इत्यादि इत्यादि तो ये हमने बताया था और फिर उससे जो वासना बनती है चित्र के अंदर तो ये सबसे जो अपराष्ट है उसी का नाम ईश्वर है तो इस पर कहा था कि ईश्वर उसी को कहते जो कभी जन्म नहीं लेता यही बात का मैंने उस ईश्वर की भक्ति की बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि जी इस ईश्वर की भक्ति करो जो अविनाशी है जो कभी जो जिसके पास कोई क्लेश नहीं है जो कभी जन्म नहीं लेता है जो निराकार ब्रह्म है उसकी भक्ति करोगे तब तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी तुम मूर्ति पूजा करोगे तुम्हें भक्ति ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी कितने भी जिंदगी भर ना कर अगरते रह जाओ तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी तो ये वो वहां पर ये करें इसी पर हमने बताया था कि जो अहम ब्रह्माष्टमी पर यह बात बताया था उसका सूत्र तो और देख लीजिएगा आप वो तो मैं अभी थोड़े दिन देखा था वो क्रिया योगा जो आप करें तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा ये है। आ, वो क्रिया योग है वो क्रिया योग किसको कहते हैं वो तो दूसरी चीज है क्रिया योग किसको कहते हैं तो बोलते है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इन तीन चीज का ती समुदु मे है न क्रिया योग ये ये राजय क्रिया योग करे ये के कर ये जी समाज मे क्रिया योग नाम से, योग नाम प्रति सोगो बेककु बना धन्धा रखा चे वा स्वामी रामदेव जी हो चा को भी देव जी हो इ तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधान इनका नाम ही क्रिया योग है इसके अलावा और जो है वह क्रिया योग नहीं है जो कि लोग सिखाते हैं so, yes, जो रितम रितम तपा और सत्यम तपा सत्यम सच बोलना रितम का क्या मतलब हुआ अच्छा रितम का रितम रितम चत्यम च रितम और सत्यमय अर्थ अंतर यह है कि सत्य का तो मतलब यह हुआ कि जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उस तरीके से समझना और ऋत का मतलब होता है कि ज्ञान ऋत का मतलब होता है परमात्मा का कानून परमात्मा का नियम ऋतम चाहम चा अभिधात चा परमात्मा ने ऋत को भी बनाया है और सत्य को भी बनाया है तो सत्य का अभिप्राय यह हुआ है कि वह प्रकृति से उत्पन्न जितने भी चीज हैं, वह सब जो है वो है और उस सत्य में जो कानून है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारो चक्र लगा रही है एक नियम है ऐसे चन्द्रमा पृथ्वी चारो चक्क लगाय हैसौर परिवा सूर्य अक्षपुता हुआ मैंने घूम रहा है और अपने सौर परिवार को लेकर के अभी और किसी का चक्कर लगा रहा है ये तो ये जो नियम है रूल्स हैं, ये रित है सत्य हो गया सूर्य सत्य हो गया पृथ्वी सत्य हो गया चंद्रमा मान ये सब जो प्रकृति से उत्पन्न जितने भी बुद्धि से लेकर के और पृथ्वी जगनी वायु आकाश के जो परमाणु है और जो है ये हो गया सत्य और इसके इसके इसके अंदर अंदर अंदर जो जो जो भी भी भी कानून है, है, है नियम हैं, वो है रित। और दूसरा परमात्मा का जो कानून वेद है वै दोनो जाने किया है। परमात्मा न उत्पन्न किया प्रकि और प्रश्न आचार्य लोग बोते है का कुछ्यो का बोलते हैं। कुछ ये जो जाति आयु जो भोग बोला ना वो बोलते है कि आयु मतलब कितनी आदमी को आयु मिलेगी इस उस जन्म में क्या क्या बोल रहे हैं जाति की आयु नहीं उस व्यक्ति को कितनी आयु मिलेगी ठीक नहीं वो जो भी जन्म लिया है जाति की नहीं जो भी चाहे मनुष्य जन्म लिया या पशु जन्म लिया या पशु कोई बग रूप में जन्म कीड़े में जन्म लिया जो जिस रूप में जन्म लिया वो सब जाती है माने जन्म तो जो जिस रूप में जन्म लिया है मनुष्यूप मे जन्म लि मनुष्य आयु मिती नो जले बामे निर्धारित न निर्धारित न निर्धारित न निर्धारित न अवरेज है कि कुते सोला वर्ष तीता है और किसी ने उसको सिर पे दे मारा और एक ही दिन में मर गया तो एक जो एवरेज जो आयु है वह एवरेज आयु लिया गया है कि जैसे पश्चिम श्रद्धा शतम जीवे में श्रद्धा शतम हर व्यक्ति आप अस, साइंस का है, साइंस ने इस चीज को एवरेज बना दिया हुआ कि कुत्ते कितनी आयु है बिल्ली कितनी आयु है इसकी इतनी आयु है एक एवरेज है इसका मतलब ये नहीं को पाले नहीं मर सकता आयु निश्चित नहीं है आयु अनिश्चित है बढ़ भी, सक, भी सकता है घट भी सकता है यहाँ पर आयु का मतलब यही है कि जो जिस योनी में है उस योनी में जो सामान्य रूप से जो उसकी आयु आयु तो मिलेगा ही चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले वह एक ही दिन जीता है आज जन्म लिया आज बच्चा ने मनुष्य जन्म लिया और कल मर गया तो इतने दिन की आयु हुई तो आयु तो हुई आयु का मतलब लॉन्ग लाइफ नहीं वह बस जितने दिन की उसकी जिंदगी है वो आयुनी की जितनी आयु है हाँ उस योनी की जितनी आयु है एक और दूसरी बात उस योनी में जितने दिन तक रहा ओ वो भी तो आयु है ना जी वो भी तो आयु है हाँ यदि मान लीजिए आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो आज तक मेरी आयु है यदि मैं मर जाऊ तो ये जो है आयु आयु जो है वह व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है प्राणी व्यक्ति ही क्यों प्राणी प्राणी जब तक जिंदा रहता है तब तक का नाम है आयु इससे ये नहीं निकलता है कि मनुष्य सौ वर्ष तक ही जियेगा ये तो हमने अपने तरफ से कहा पशेम सर्द शतम जीवे मसर्दसतं के आधार पर कहा आयु माने आयु जिंदगी निर्धारित नहीं है न निर्धारित नहीं है निर्धारित नहीं अ निर निर्धारित हो तो फिर भूयस्त शताब्द क्यों कहा गया जी यदि निर्धारित हो तो भूयस्थ शर्द का क्या अर्थ है शर्द शताब्द का सौ वर्ष से भी अधिक जीव सौ वर्ष से भी अधिक जीव अच्छा यहाँ पर यह है और त्रायुषम जमदअग्नि कश्य पश्य त्रायुषम यदेवेश तन्नोवर्षु त्रायुषम तो यहां पर जो कहा कि त्री आयुषम जमदअग्नि जमदअग्नि चक्षु चक्षु कहते हैं आंख का नाम है तो बोल रहे हैं कि हे भगवान हमारे जो जमदअग्नि है हमारे जो आंख है उन आंख की जो आयु त्री हो तीन हो तो एक आयु कितनी है सौ वर्ष की एवरेज दो आयु कितनी हुई दो वर्ष की तीन आयु कितनी हुई तीन सौ वर्ष की तो हम भगवान से प्रार्थना करें हे भगवान मेरे आंख की आयु तीन वर्ष तक हो तो तीन वर्ष तक जियेगे तभी तो तीन वर्ष तक होगा नहीं? तो ये जो उसमें त्रायुष हम जमदअग्न कश्यपश्य त्रायुष हम कश्यप भी शरीर के अंदर कोई पार्ट है या या देवो में जो त्रायुष है तन्न वस्तु त्रायुषम वो हमारे जो है वह आयुष हमारे लग जाए तो कि ने इसका मतलब इतना बार बार रिपीट कर रहा है इसका मतलब इससे भी अधिक हो मैंने तीन सौ ही क्यों चार सौ वर्ष तक हो वह तीन बार जो त्रायुष कहा अर्थात हमें उससे भी अधिक हो यदि आयु निश्चित होती तो फिर 400 सौ वर्ष की क्यों कामना की गई है तो इसलिए आयु अनिश्चित है व्यक्ति पहले भी मर सकता है बाद में भी मर सकता है यदि हम पॉइजन इस तरीके का और कोई शंका बस और कुछ नहीं धन्यवाद चलिए मंत्र पाठ हो गया ना मंत्र पाठ हो गया मेघ बाकी लोग चले गए लगता है अच्छा जी चलिए ठीक है ठीक है नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।